यो ममना चेतिलोकमहेश्वर असमूढ़ समर्थु सर्वपापे प्रमुच्यते उपाय विश्वास एक भक्त महाराज इस प्रकार के संसारी जीवों के लिए क्या कोई उपाय नहीं है श्री रामकृष्ण उपाय अवश्य है कभी कभी साधुओं का संग करना चाहिए और कभी कभी निर्जन स्थान में ईश्वर का स्मरण और विचार परमात्मा से भक्ति और विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए विश्वास हुआ कि सफलता मिली विश्वास से बढ़कर और कुछ नहीं है केदार के प्रति विश्वास में कितना बल है यह तो तुमने सुना है ना? पुराणों में लिखा है कि रामचंद्र को जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म नारायण है लंका जाने के लिए सेतु बांधना पड़ा था परंतु हनुमान राम नाम के विश्वास से ही कूदकर समुद्र के पार चले गए उन्होंने सेतु की परवाह नहीं की सब हंसते हैं किसी को समुद्र के पार जाना था विभीषण ने एक पत्ते पर राम नाम लिख उसके कपड़े के खूट में बांधकर कहा कि तुम्हें अब कोई भय नहीं विश्वास करके पानी के ऊपर से चले जाओ किंतु यदि तुम्हें अविश्वास हुआ तो तुम डूब जाओगे वह मनुष्य बड़े मज़े में समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था उसी समय उसकी यह इच्छा हुई कि गाँठ को खोलकर देखूं तो इसमें क्या बंधा है गाँट खोलकर उसने देखा तो एक पत्ते पर राम नाम लिखा था जो ने सोचा जो उसने सोचा कि अरे इसमें तो सिर्फ़ राम नाम लिखा है अविश्वास हुआ कि वह डूब गया जिसका ईश्वर पर विश्वास है वह यदि महापातक करे गो ब्राह्मण स्त्री हत्या भी करे तो भी इस विश्वास के बल से वह बड़े बड़े पापों से मुक्त हो सकता है वह यदि कहे कि ऐसा काम कभी न करूंगा, तो उसे फिर किसी बात का भय नहीं यह कहकर श्री रामकृष्ण ने इस मर्म का बंगला गीत गाया दुर्गा दुर्गा अगर जपू मैं जब मेरे निकलेंगे प्राण देखूं कैसे नहीं तारती कैसे हो करुणा की खान गो की हत्या करके करके भी मदिरा का पान जरा नहीं परवाह पापों की लूंगा निश्चय पद निर्वाण नरेंद्र होमा पक्षी नरेंद्र की बात चली श्री राम कृष्ण भक्तों से कहने लगे इस लड़के को यहाँ एक प्रकार देखते हो चुलबुला लड़का जब बाप के पास बैठता है तब चुपचाप बैठा रहता है और जब चाँदनी पर खेलता है तब उसकी और ही मूर्ति हो जाती है ये लड़के नित्य सिद्ध हैं ये कभी संसार में नहीं बंधते थोड़ी ही उम्र में इन्हें चैतन्य होता है और ये ईश्वर की ओर चले जाते हैं ये संसार में जीवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं संसार की कोई वस्तु इन्हें अच्छी नहीं लगती कामनी कांचन में ये कभी नहीं पड़ते वेदों में होमा पक्षी की कथा है यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचाई पर रहती है वही यह अंडे देती है अंडा देती ही वह गिरने लगता है परंतु इतने ऊँचे से वह गिरता है कि गिरते गिरते बीच ही में फूट जाता है तब बच्चा गिरने लगता है गिरते ही गिरते उसकी आंखें खुलती और पंख निकल आते हैं आंखें खुलने से जब वह बच्चा देखता है कि मैं गिर रहा हूं और ज़मीन पर गिरकर चूर चूर हो जाऊंगा, तब वह एकदम अपनी माँ की ओर फिर ऊँचे चढ़ जाता है नरेंद्र उठ गए सभा में केदार राणकृष्ण मास्टर आदि और भी कई सज्जन थे श्री राम कृष्ण देखो नरेंद्र गाने में बजाने में पढ़ने लिखने में सब विषयों में अच्छा है उस दिन केदार के साथ उसने तर्क किया था केदार की बातों को खटाखट काटता गया श्री राम कृष्ण की श्री राम कृष्ण और सब लोग हंस पड़े मास्टर से अंग्रेज़ी में क्या कोई तर्क की किताब है मास्टर जी हाँ है अंग्रेजी में इसको न्याय शास्त्र लॉजिक कहते हैं श्री राम कृष्ण अच्छा कैसा है कुछ सुनाओ तो मास्टर अब मुश्किल में पड़े आखिर कहने लगे एक बात यह है कि साधारण सिद्धांत से विशेष सिद्धांत पर पहुंचना जैसे सब मनुष्य मरेंगे पंडित भी मनुष्य है इसलिए वे भी मरेंगे और एक बात यह है कि विशेष दृष्टांत या घटना को देखकर साधारण सिद्धांत पर पहुंचना। जैसे यह कौवा काला है वह कौवा काला है और जितने कौवें दिख पड़ते हैं वे भी काले हैं इसलिए सब कौवें काले हैं किंतु उस प्रकार के सिद्धांत से भूल भी हो सकती है क्योंकि संभव है ढूढ़ तलाश करने से किसी देश में सफ़ेद कौवा मिल जाए एक और दृष्टांत जहाँ वृष्टि है वहाँ मेघ भी है अतएव यह साधारण सिद्धांत हुआ कि मेघ से वृष्टि होती है और भी एक दृष्टांत इस मनुष्य के बत्तीस दांत हैं, उस मनुष्य के बत्तीस दांत हैं और जिस मनुष्य को देखते हैं उसी के बत्तीस दांत हैं यह सब मनुष्यों के बत्तीस दांत हैं। इस प्रकार के साधारण सिद्धांत की बातें अंग्रेजी न्याय शास्त्र में है श्री रामकृष्ण ने इन बातों को सुन भर लिया फिर वे अन्य मनस्क हो गए इसलिए यह प्रसंग और आगे न बढ़ा